उपग्रह अपनी कक्षा में क्यों घूमते रहते हैं सुने चित्र ली एम्स। किसी उपग्रह को देखो, जो आकाश में ऊंचाई पर उड़ रहा हो वो जमीन पर बिना गिरे लगातार पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है चिड़ियों के पास उड़ने के लिए पंख होते हैं और हवाई जहाज में इंजन होता है लेकिन उपग्रह में न तो पंख होते हैं और न ही इंजन फिर पृथ्वी की परिक्रमा करते समय अपनी कक्षा में कैसे बना रहता है सभी प्रकार के उग्र पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं उनके कोई पंख नहीं होते उनमें कोई इंजन भी नहीं होता यह पुस्तक आपको यह समझने में मदद करेगी कि उग्र अपनी कक्षा में क्यों बने रहते हैं एक पुरानी कहावत है जो कोई ऊपर जाता है वो नीचे जरूर आता है यह बात काफी सच लगती है जब आप अपने हाथ से किसी गेंद को छोड़ते हैं तो वो सीधे जमीन पर आकर गिरती है यहाँ तक कि जब आप गेंद को हवा में ऊपर फेंकते हैं तो भी वो वापस जमीन पर आकर गिरती है गेंद को वापस जमीन पर खींचने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं जब आप फुटबॉल को हवा में मारते हैं तो फुटबॉल नीचे आने के साथ साथ आगे भी बढ़ती है फुटबॉल पर दो बल काम कर रहे होते हैं फुटबॉल को जमीन की ओर खींचने वाला एक बल गुरुत्वाकर्षण होता है दूसरा बल जो फुटबॉल के आगे बढ़ने का कारण बनता है वो आपके हाथ और शरीर द्वारा निर्मित होता है जब ये दोनों बल एक ही समय में फुटबॉल पर कार्य करते हैं तो फुटबॉल जमीन की और एक वक्र में यात्रा करती है जब आप एक पहाड़ी की चोटी पर खड़े होकर एक फुटबॉल को आगे फेंकते हैं तो फुटबॉल एक बड़े वक्र में यात्रा करती है करती है। आप तस्वीर में फुटबॉल का यदि जमीन समतल होती तो वक्र कितना छोटा होता कल्पना करें कि आप एक ऊंचे स्थान पर खड़े हैं आप फुटबॉल को इतनी जोर से ऊपर फेंकते हैं कि फुटबॉल गिरने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकल जाती है तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जिस वक्र में फुटबॉल गिरेगी वो वक्र पृथ्वी के वक्र से बड़ा होगा याद रखें फुटबॉल पर दो बल कार्य कर रहे होंगे एक बल जो इसे आगे बढ़ाएगा और दूसरा बल जो इसे वापस पृथ्वी की ओर खींचेगा आपको क्या लगता है गेंद का अब क्या होगा उपग्रह भी किसी गेंद की तरह ही होता है जब उपग्रह पृथ्वी के वक्र से बड़े वक्र में गिरता है तो हम कहते हैं कि उपग्रह अपनी कक्षा में है इसका मतलब है कि उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है जब तक उसकी गति इतनी अधिक होगी कि वह पृथ्वी के वक्र से बड़े वक्र में गिरता रहे तब तक उपग्रह अपनी कक्षा में बना रहेगा यदि उपग्रह धीमा होगा तो जिस वक्र में गिरेगा वह भी छोटा हो जाएगा यदि उपग्रह जिस वक्र में गिरता है वह पृथ्वी के वक्र से छोटा होगा तो उपग्रह वापस जमीन पर गिर जाएगा किसी गेंद को कक्षा में भेजने के लिए आपके पास पर्याप्त ऊंचाई और फेंकने की ताकत नहीं होगी उसके लिए आपको किसी दूसरे बल का प्रयोग करना होगा हमारे पास एक ही बल है जिसमें गेंद को कक्षा में भेजने के लिए पर्याप्त ताकत होगी यह बल उन इंजनों द्वारा पैदा होगा जो किसी रॉकेट को धक्का देते हैं रॉकेट में इतने शक्तिशाली इंजन होते हैं कि वे उपग्रह को पृथ्वी से ऊपर उठा सकते हैं और उसे कक्षा में छोड़ सकते हैं उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के दो चरण होंगे सबसे पहले उसे पृथ्वी से ऊपर उठाना होगा और फिर बड़ी तेज गति से उसे आगे बढ़ाना होगा फिर उसे लॉन्च करना होगा और कक्षा में भेजना होगा ऐसे विशाल रॉकेट डिजाइन किए गए हैं डिजाइन किए गए हैं जिनमें इतने इंजन इतने शक्तिशाली इंजन होते हैं कि वे को गति से उठा सकते हैं। को एक की आगे बढ़ना चाहिए अपनी कक्षा में परिक्रमा करता हुआ कोई उप्रह वास्तव में पृथ्वी के चारों ओर गिर रहा होता है जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है गुरुत्वाकर्षण द्वारा, द्वारा उग्र नीचे की ओर खींचा जाता है लेकिन जब तक वो एक ऐसे वक्र में घूमता है जो पृथ्वी के वक्र से बड़ा है तब तक उग्र वापस पृथ्वी पर नहीं गिरता क्या आप देख सकते हैं कि हम यह क्यों कह रहे हैं कि उग्र पृथ्वी के चारों ओर गिर रहा है अंतरिक्ष कैप्सूल जो अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी के चारों ओर ले जाते हैं उन्हें भी किसी उप्र की तरह ही अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है रेट्रो रॉकेट के साथ अंतरिक्ष कैप्सूल की गति को धीमा करके उसे पृथ्वी पर वापस लाया जाता है क्या बता सकते हैं कि रेट्रो रॉकेट कैसे काम करते हैं उपग्रहों का उपयोग कई अलग अलग, अलग उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है उपग्रह में टेलीविजन कैमरे लगे होते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में बादलों की तस्वीरें भेजते हैं ये चित्र मौसम के बारे में हमें अहम जानकारी देते हैं कुछ उपग्रह महाद्वीपों के बीच और दूसरे देशों में रेडियो संदेश और टेलीविजन चित्र प्रसारित करने में मदद करते हैं कुछ दूरबीनों और अन्य उपग्रहों उपकरणों को अंतरिक्ष में ले जाते हैं उपग्रह वैज्ञानिकों को ऐसी जानकारी प्रदान करते हैं जो उन्हें अपने अध्ययन और प्रयोगों को जारी रखने में मदद करती है क्या उपग्रहों के कुछ अन्य उपयोग भी हैं समान